पूर्ण मदार पूर्ण पुरा पूर्णश्य पूर्ण मद पूर्ण देवा शिष्य गीता सोलहवें तो अध्याय तृतीय स्वरूप तो कुछ विचार हो गया है इसमें दैवी संपदा और आसुरी संपदा दो संपत्तियों का वर्णन है माने यहाँ संसार में जो प्राणी होते हैं मनुष्यदि होते हैं दो प्रकार के होते हैं एक दैवी संपत्ति को लेकर के आए हुए हैं अनेक जन्मों के पुण्यात्मा हैं जो कि देवताओं की संपत्ति जिनके पास आए ऐसे लोग होते हैं माने उनका भागी कल्याण होगा ऐसे लोग होते हैं और कुछ आसुरी संपदा से होता हैं। तो मन नरकारी यातना करके आए हुए हैं असुरों की संपत्ति उनके पास वही संस्कार रहेगा वही वही करता रहेगा दो प्रकार के होते हैं तो आसुरी संपत्ति को जीवन में यदि तो है।, है तो त्यागना है और दैवीय संपत्ति यदि हमारे पास नहीं है तो ग्रहण करना है इसीलिए यहां उपदेश है दैवीय संपत्ति, संपत्ति का आर्जन करना है आसुरी संपत्ति का परित्याग करना है अपने में घटा करके देखना है कहाँ तक दैवी संपत्ति पाए हुए हैं अथवा कहाँ तक हमारे में कमी है आसुरी संपत्ति तक है है यदि तो उसको निकालना है कोशिश करना है इसके लिए बताया जा रहा है तो तीन श्लोक तक हो गया था अभयम सत्य समुदीर ज्ञान योगी दानम दबाध्यस्त पथवम अहिंसा सत्यमा क्रोध स्त्याग शांति रिश्व दयादीर बलम तेज क्षमा धृतीम पवनती संबी जब देवताओं के संपत्ति को अभिलक्षित करके आये हुए जो लोग होते हैं उत्पन्न हैं उनमें ये संपत्तियां होती है ऐसे लेकर के तेज कहा था न <coughs> हो गया था का कुछ बाकी है व्यावर्तिम कृत तेज शब्द के द्वारा क्या लेना है उसके व्यावृत्ति जिसको पृथक कर रहा है उसको तेज माने शारीरिक कांति भी होती है सौंदर्य तेज कहते हैं और बुद्धि की जो प्रतिभा है प्रकृता बुद्धि में जो प्रतिभा एक विशेष गुण होता है सभी मैंने बता कुछ ही किसी व्यक्ति में होता है जैसे तीन प्रकार के विद्यार्थी गुरु के पास पढ़ते हैं वही शब्द पढ़ते है। गुरु हैं गुरु जी एक ही शब्द देते लोगों को तो अपने अपने धारा से भिन्न भिन्न अर्थ निकाल जाते हैं एक प्रतिभाशाली है गुरुजी ने संक्षिप्त में कहा तो विस्तार करने की शक्ति उसमें होती है विस्तार कर देता विद्यार्थी तैलहरावत बुद्धि जिसकी बोलते हैं जल में तेल की धारा छोड़ेंगे तो टूटता नहीं बिना टूटे तार बन के आता रहता है और घी के पिघाल करके धारा छोड़े टूट तोड़ के निकलेगा किसी कुंठित बुद्धि होती घी की धारा किसमें फैली हुई बुद्धि होती है तैलधारा के समान जो गुरु तो एक ही शब्द देते हैं पढ़ाते समान जो भी शिक्षा देते हो तो अपने ढंग से अर्थ निकालते हैं शिष्य एक में प्रतिभा होती है सत्यस्फूर्ति तत्काल उत्तर देने में सामर्थ्य होता है एक को सोचना पड़ता है एक को सोचने के बाद भी नहीं आता ऐसी स्थिति होती है और यह सब अपने पूर्व कर्म के आधार पर ही स्थिति है क्यों बुद्धि कर्मानुसारी ही बुद्धि होती है अपने कर्म के आधार पर पूर्व जन्म के कर्म के आधार पर बुद्धि होती है बुद्धि के आधार पर व्यक्ति की गति होती है वर्तमान में अपने जैसी बुद्धि उसी चलेगा वो बुद्धि को बदलाव करने तो सरल नहीं है बुद्धि मिली है वर्तमान में पूर्व कर्म के आधार पर जैसे पुण्यपाप जहा होगा उसके आधार पर है और वर्तमान में उसी के आधार पर एक व्यक्ति चलता है संस्कार उसी का है है तो यहाँ तेज शब्द का इस द्वारा व्यावृत्ति करना है शारीरिक शारीरिक तो कांति है सौंदर्य उसको नहीं लेना है तो अध्यात्म की प्रकरण है ये बुद्धि की जो प्रतिभा है उसको लेना है कहा हुआ है ये व्यावृत्ति यही है करना किसको शारीरिक सौंदर्य को पृथक करना तेज शब्द से शारीरिक सौंदर्य नहीं लेना उसको भी क्रांति कहते छवि सौंदर्य को छवि बोलते हैं वो नहीं लेना बुद्धि की प्रतिभा को लेना है ये कहा ना इत्यादि भाषा न त्व्यता अधिपति तेज शब्द का प्रागल में लेना प्रागल बने ये स्फूर्ति जिसको बोलते हैं प्रखरता बुद्धि को लेना न त्वता कृति जो समी में सौंदर्य उसको नहीं लेना कहा है आध्यात्मिका अधिकार अर्थ क्यों यहाँ तेज शब्द का अर्थ शारीरिक कांति को क्यों नहीं लाना शारीरिक सौंदर्य क्यों लेना आध्यात्मिक अधिकार है यह विषय वो चल रहा है शरीर को नहीं क्षमा अक्रोधयोर एक नौरोक्तम आसंग परि जाती क्षमा बोलो अक्रोध बोला है क्षमा और अक्रोधो नादिमानित आदि पहले पहले था अक्रोध इत्यादि आया था ये क्षमा बोला हुआ है पूर्व अक्रोध शब्द आया है तो ये तो एक ही विषय एक ही अर्थ वाले होते तो क्षमा बोलो अक्रोध बोलो फिर पुनर्वृत्ति है एक ही को बोलना पहले आक्रोश शब्द तो से बोला क्षमा शब्द बोल रहे खंडन करते हैं अरे बाबा उत्पन्न होने से पहले ही जो शांत हो जाता है दूसरे के द्वारा प्रताड़ित है, है। अथवा दूसरे के द्वारा हम गाली खा रहे हो आकृष्ट हिस्सा होने वाला व्यक्ति ऐसी स्थिति में जिसमें भीतर में कुछ परिवर्तन होता ही नहीं समाव में रहता हो ऐसे मन में कोई उसके द्वारा प्रतिकार करने की वृति उत्पन्न नहीं हुई इसको कहते क्षमा और उत्पन्न तो हो गई है भीतर किंतु बाहर से समन्न करते शांत कर देता है उत्पन्न होते अपने बुद्धि के द्वारा शांत कर देता है उसको कहते हैं अक्रोध है। अक्रोध और क्षमा भी आता है कहने जाते हैं उत्पन्न आयां तो का उत्पन्न तो हो गई वृत्ति प्रतिकार करने की उत्पन्न हो गए भीतर सामने के द्वारा गाली है प्रताड़ित है अथवा उसके द्वारा गाली दे रहा गाली है अथवा पीटा जा रहा हो ऐसे भीतर उत्पन्न होते ही नहीं किसी के मन में परिवर्तन मानी उसकी निवृत्ति के लिए उसको कहते हैं क्षमा और उत्पन्न हो गए उत्पन्न आयाम तो उत्पन्न हो गए किंतु उसी को वहीं पर दबा देना बाहर आने नहीं देना का उत्पन्न या तो करके तो उत्पन्न या तो विक्रिया प्रसन्न का उत्पन्न तो हो गया किंतु विक्रिया उत्पत्ति हो गई दूसरे के द्वारा प्रताड़ित होने पर आकृष्ट होने पर किंतु तो। प्रशांत कर देना अपने बुद्धि के द्वारा बुद्धि का प्रयोग करके शांत कर इसको अक्रोध कहा जाता है क्षमा का अर्थ तो उत्पन्न बिक्रिया उत्पन्न नहीं होने देना यह है इतना है तयोर एवं विशेषाद अपूर्द परिपणित कहा ये दोनों में क्षमा और अप्रोध इस प्रकार से विशेष हो जाता भिन्न भिन्न अर्थ निकल जाते हैं इसे पूर्णवृत्ति नहीं आएगा इतम इत्यादि इतम क्षमा या अक्रोध विशेष इस प्रकार क्षमा में अक्रोध दोनों में विशेषता है दूसरे के द्वारा प्रताड़ित कोई विकार उत्पन्न नहीं होना भीतर मन में कोई कुछ भी हलचली नहीं होना उसका नाम है क्षमा हलचल तो आ गया विकार तो उत्पन्न हो गया किंतु वही शांत कर देना उसका नाम है आपको वृत्ति विशेषों में भी सजाईती है वृत्ति वृत्ति विशेष के विस्तार करते हैं क्या क्या कहते हैं धृति का अर्थ क्या था ये वृत्ति विशेष अंत कर विशेष है धृति धैर्य इसी का नाम है धृती कहा था धृतर देहेन्द्रियु दहेंद्रियु अवसादम प्राप्त देह इंद्रियादि शिथिल हो गए हैं ऐसी स्थिति में है तत्व प्रतिषेधक उसको निषेध करने वाला जो शिथिलता को दूर करने वाला करने वाली एक अंतकरण की वृत्ति हो जाती है मनोबल जिसको बोलते हैं वृद्धावस्था में क्या हो मनोबल से जीना होता है व्यक्ति को इंद्रिया काम नहीं कर रही है मनोबल से ही वहां पर अपने व्यवहार करता है व्यक्ति मन में बल है उसके पास इसी को कहते हैं धृति धैर्य हर हाँ परिस्थिति में धैर्य रखना यह मनोवृत्ति है वो ये कहा है न इत्यादि कहा न उत्तम विधानी कर रानी देह से ना कहा जिसके द्वारा उठाए गए शरीर है हैं तो शिथिल हुए शरीर आदि उठाती कौन वो धैर्य उठाता है जिस धृति के द्वारा धैर्य उत्तम विधानी कर रानी उठाई गई इंद्रिया शरीर नावश्य फिर शिथिलता गुण भी प्राप्त ऐसी स्थिति आपदा में शरीर आदि शिथिल होने पर धैर्य के द्वारा ही उनको फिर किया जाता है इसी द्वारा धृती है एक शौचम आया था आगे ठीक है शौचस् दैविध्य में प्रकृति शौच दो प्रकार के शुद्धता है शौच मान शुद्धता माने अंतकरण की शुद्धता और बहिष्करण की शुद्धता बाहर इंद्र शरीर की शुद्धता एक आना दो प्रकार है एक कहा मृत जलाभिया इत्यादि कहा था मिट्टी और जल आदि के जल के द्वारा जो बाहर की शुद्धता हो जाती है चार वो नहीं बोलते मिट्टी बोलते हैं मिट्टी और मृत जलाभ्याम आभ्यंतरम ये तो बाहर के है बाह्यम आभ्यंतरम से मनोबुद्धि और नैर्बल्यम भीतर का शौच क्या है मन और बुद्धि को निर्बल करना स्वच्छ करना उसमें काम क्रोधादि विकार आने उत्पन्न होने नहीं देना है भीतर का शौच माया राग आदि काव्य अलावा यही उनकी शुद्धता परवंचना नहीं ठगना नहीं किसी को ये वृत्ति ना आए मन में ठगने की वृत्ति ना हो राव द्वेषादि वृत्ति ना आ जाए ये से दोष है ये दो मन बुद्धि में दोष है ये माया मान ठगना कुटिलपना, पना भीतर कुछ बाहर कुछ करना और रागा राव द्वेषादि दोष के मित्र है शत्रु है भाव कर रहा ये दो ये है वहां दोष उसको निर्बल करना है भगवान के नाम संकर्तन ना आदि से इसमें होता है एवं दिव्यधम शौचम का इस प्रकार दो प्रकार के शौच है शुद्धता है बाहर के तो होगा मृत्यु जलादि से भीतर का होगा भगवान और आदि से उक्तम उस जो कुछ कहा दैवी संपत्ति उसके उपसार करते हैं एवं इत्यादि कहा हुआ है पास्तव्य कहा था एवं दिव्यधम शौचम ये तो शुद्धता का अर्थ हो आगे आगे अद्रोहम कहा था पराजयनाक्ष अब आव सरम इत्यादि अद्रोह माने द्रजांशा धातु है दूसरे को मारने की इच्छा होती है उसको जिगांसा बोलते हम तो मिच्छा जिगांसा हम धातु से सहन पर जिगांसा शब्द बन जाता है हम धातु है सन करने पर जनगा दीर्घ होगा हान बन जाएगा अगर सन दिव्य आदि करेंगे और मैनेता लगा देगी ये तो कर देगा अभ्यास कार्य हो जाएगा ची हानसा बना हुआ होता है ऐसे ऐसी हो हंड्रेड इंड सूत्र के बाद में अभ्यासाच सूत्र है अभ्यास से परे भी अंधाजु काकार को कुत्तो होता है अभ्यास से परे है जीहांसा बना हुआ है अभ्यास के ऊपर जगा उसके परे है उसको कुत्तो का काकार होगा जिगांसा हम तुम इच्छा जिग मारने की इच्छा अद्रोह पर जिगांसा अभाव पर को मारने की मारने की इच्छा का अभाव उसको है अद्रोह अहिंसर दूसरे की इच्छा ना करने की इच्छा यही है द्रोह करता ना अतिमान्यता शब्द आया हुआ है तो ना अत्यर्थम मानव अतिमान इसको, अतिशय ग्रोह अपने को अतिशय मान समझता है, समझता है, अपने को बहुत समझता उसको है, उसको अतिमान बोलते हैं सौ जश्य भी देते अतिमान शब्द जिसमें है उसको अतिमान ही बोलेंगे अतिमानी उसमें तल प्रत्यय लगा ये धर्म में अतिमान्यता न अतिमान्यता ना अतिमान्यता अपने में पूज्यत्व का अतिशय अभाव मैं ही पूज्य हूं सम्मानित हूं यह भावना की अभाव तीक है। तीक है के अभाव को कहा जाता है सही है, ठीक में कहते हैं अतिमानित्वा भावे अतिमानित्व का जो अभाव है उसको स्पष्ट कराया जाता है आत्मना इतिवासी को कहा था आत्मन पूज्यता अतिशय भाव पूज्यता पु... पूज्यता अतिशय भावना अभाव है है अपने को पूज्यता की भावना की अभाव को मानता कहा जाता है अतिमािता का अर्थ होता है अपने को पूज्यता अतिशय पूज्यता नहीं सब कुछ ऐसे मानना इसको अतिमान्यता उसके अभाव को नातिता ये कहना है कश्य इतान विशेषण किसकी विशेषण है ये सब ये 26 विशेषण तो लगा दिया है अवय से लेकर के नाति तक किसका है विशेषण प्रश्न उत्तर कहा भगवंती संपदा अभिजात से भारत ये जो देवताओं की संपत्ति को अभिलक्षित करके पैदा हुए जो अभिजात में पैदा हुए लोग हैं उनमें ये संपत्ति होती है ये संपदा होती है जन्मजात ऐसी संपदा लेके आते हैं लोग पूर्वजन के पुण्य के प्रताप से ऐसी तिथि होती है ये कहा साधक से मनुष्य कथम दैवी संपदम यदि अभिल्षित जाता तो साधक है मनुष्य है फिर दैवी संपत्ति को अभिलक्षित करके कैसे पैदा होगा दैवी संपत्ति प्राप्ति के योग्य कैसे होगा वो तो देवताओं की संपत्ति है ये शंका आ गई इसके उत्तर में कहा दैव इत्यादि कहा वो दैव विभूति अरे दैवी के विभूतिमान ऐश्वर्य के योग्य है इसमें योग्यता है इसमें ऐसे साधन करके आया है देवताओं के पास जो योग्यता होती है वो योग्यता इसके पास आई का। भावी कल्याण भविष्य में कल्याण होने वाली संपत्ति अभी इसके पास विद्यमान है क्योंकि पूर्व जन्म में करके आया हुआ है आधे त्वे दैवी संपत्ति होता है देखो दैवी संपत्ति कहा ग्रहण के लिए आर है ग्रहण के योग्य है ग्रहण के लिए कहा गया ये आदर ग्रहण करना चाहिए लोगों को यदि नहीं है तो है तो अच्छी बात है नहीं, नहीं है इनको आर्जन करना चाहिए ये ना आदेयत्व्य जो ग्रहण के रूप से दैव संपति में उक्त दैवी संपत्ति को कथन करके आप हेयत्व आसूर्य संबद्ध वहां त्याज्यय बने त्याज्य होता है पे आगे धातु उसे अचो यद सूत्र से याद, याद करेंगे तो हे बनेगा त्याग्य है त्याज त्याग के रूप में देख रहा है यदि हमारे ऐसे दुर्गुण हो तो त्यागने के अभ्यास करें इसके लिए आसूरी संपत्ति बताना यह इष्ट है यह आसुरी संपत्ति अथ इत्यादिवासी में कहा अथा इधर में आसूरी संपत्ति कहा आसूरी संपत्ति का कथन किया जाता है छह है आसुरी संपत्ति छह है दैवी संपत्ति छब्बीस आसूरी संपत्ति छह है दुर्गुण छह किंतु माने पूरे गिलास में दूध भरा हुआ है एक बूंद अगर जहर पड़ जाए तो क्या होगा मारक बनेगा सारे दैवी संपत्ति है आपके पास किंतु एक आसुरी संपत्ति हो तो सब समाप्त है दैविक संपत्ति समाप्त है स्थिति ऐसी है ऐसा मारग है है इससे बचना चाहिए यही कहना है अतः इधारे में आसुरी संपत्ति उच्च कहा इस समय में आसुरी संपत्तियों का वर्ण कहा जाता है अज्ञानं चाविजातस्य अज्ञानंजात पाथस दमोदर्पोतिमा अज्ञान चाभिजात पार्थ संपद माश्रम छे है दोष दम्भ धर्म ध्वजित्व मैंने ऐसा किया मैंने ऐसा किया मैंने ऐसा किया ऐसा बोलता रहता है सब कुछ सुनाता है अपना कुछ किया हो थोड़ा बहुत चाहे सामाजिक कार्य किया हो जो भी किया हो कुछ काम किया हो तो एक गिलास पानी भी किसी को पिलाया हो तो याद दिलाता रहेगा आपका ख्याल है <zar greatness> मैंने उस दिन आपको पानी पिलाया था इसको धर्मध्वजी कहते हैं जो धर्म का किया था उसको ध्वजा बनके झंडा बना के चल रहा वो दिखा रहा सबको धर्म को छिपाना चाहिए किया हुआ धर्म को छिपाना चाहिए अगर दिखा सके तो पाप को दिखाना चाहिए ध्वजा उल्टा है पाप को छिपाता है धर्म को दिखाता है ऐसी दम्भ बने धर्म ध्वजी धर्म को ध्वजा बना के चलने वाला झंडा बना दिया धर्म दम्भ आसुरी संपत्ति वाले भी एक दम्भ होता है कुछ तो अच्छा काम कुछ किया हो तो फैलाता रहेगा दुनिया में दिखाएगा दर्प अपने पास परिवार है धन है उसके द्वारा एक घमंड आ जाता है उसको कहते हैं अपने को कुछ मानता है उसका है। जान, धन है जान है साथ में है जान बल धन बल होने पर दर्प आ जाता है धन बड़े घमंड आ जाता है इसको दर्प कहते हैं अतिमानसर इसका अर्थ तो पहले हो गया अतिपानी का अर्थ हो गया है दूसरे को अनादर करना अपने को सबसे ऊंचा मानना इसको अतिमान बोलते हैं यदि कह के पाठ अभिमान असर अच्छा है गीता पठ नम्बोदर को अभिमान अभिमान पाठ है क्योंकि यहां पर अतिमान दिया अर्थ यही होता है माने धर्म को मने धनबल जनबल के द्वारा आने वाला एक घमंड है अतिमान है अहंकार है अभिमान है उसी को अतिमान कहा गया जनबल धन बल दोनों होगा दर्प शब्द के तौर तो पर धनबल जनबल दोनों है उसके पास बहुत सारे परिवार हैं और धन भी बहुत है तो फिर दूसरे को मानता नहीं वो व्यक्ति तो ये दर्प है उसी से आ जाता है अतिमान अपने को बहुत कुछ बड़ा मान जाता है बेटी क्रोधा क्रोध का भी अर्थ पहले कर दिया है क्रोध भाई कठोर वचन सुनने पर कुरहा क्रोधाकार व्यक्ति आ जाती सामने वाले ने कठोर वचन बोल दिया आ जाती है तो पारुष्यम कठोर बोलना पारुषमें कठोर होता है परुशम में रहने वाला सर को पारुष्य कठोर बोलने का काम करते और आशुरी संपत्ति वाले लोग मैंने उसी बातों को मिठास करके बोल सकते हैं कि मेरा कठोर करके बोलेगा देखिए बीजी लग जाए तो सुनने वालों को चूख जाए ऐसा बोलेगा अज्ञान और अविवेक है आसुरी संपत्ति वाले अविवेक भरा हुआ विवेक नहीं है इच्छे होता है पार्थ संपद संपदम आसुरम संपदम अभिजात से कहा यह पार्थ भवंती पूर्व के साथ को करना है भवंती संपद यहां भगवंती क्रिया नहीं है यह असंपत्तियां होती उनके पास माना संपत्ति रे विपत्तियां हैं ये आसुरी संपद आसुरी भवंती आसूर्य संपत्ति होते हैं इनको आसूर्य संपत्ति क्या होता है दम्भ दर्पान क्रोध पारुष्य अज्ञात यही होते होते हैं जिनमें जो असुरों के संपत्ति को अभिलक्षित करके उत्पन्न हुए हैं और असुरों में क्या होता है दूसरे के धन को अपहरण करना दूसरों को मारना काटना आदि हिंसा आदि काम होता है वही संस्कार पूर्वक है उनके पास तो इसलिए ऐसे संस्कार वाले होते हैं कहा इनको त्याग रहा है को अपने जीवन में यदि है तो इनको दूर कर रहा डा है प्रयत्न करना है इसके लिए कहा जा रहा है भाषण मैंने धर्मध्वजित कर धर्म का ध्वजा बना के चलने वाला धर्म ध्वजा यश्य विद्यति धर्मध्वजी धर्म रूपी धर्म ध्वजा जिसके पास है कोई धर्म को दिखाता रहता है सबको मैंने ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया उसको छिपाना चाहिए धर्मक्षरित कीर्तनाद का आया हुआ है धर्म का रास होता है कीर्तन करने से ऐसा आया है कर्मनाशा जलस्प्रसाद काकटोया तेलंगान गंड बाहत धर्म क्षरित कीर्तनाद चार बातें बताई स्मृति में कर्मनाशा नदी है बिहार के तरफ है उसको कर्मनाश जल के स्पर्श करने से जलस्प्रसाद कर्मनाशा के जल के स्पर्श करने से धर्म का राश होता है धर्मनाश नहीं। ये, ये क्या होगा उसका धर्मनाशा जलस्प्रसाद करतविया तेलंगाते करतोया नाम की नदी है क्या उसको इस पार से उस पार जाने से आप लगेगा क्षय उसका नाश होगा पुण्य की हुआ नाश होता है और गंडे गंडकी बाहू तलाव गंड नदी में तैरना बाहु से तैरना हाथ से तैरने से धर्म का नाश होता है और धर्म क्षति धर्म का नाश दूसरा भी उपाय है कीर्तन से भी होता है कीर्तन से धर्म का राश कीर्तन माने भगवान के नाम संकीर्तन से रहे ये कीर्तन मैंने यह किया मैंने यह किया।, किया ऐसा कीर्तन धर्म तो जी धर्म को छिपाना चाहिए किया हो तो किंतु उसको ध्वजा बना के घूम रहा है तो। ये कीर्तन से धर्म का नास भगवान के नाम कीर्तन से धर्म का राश होता है धर्म की वृद्धि होती है बोलती कीर्तन धर्म क्षण कीर्तनाथ ऐसा है धर्म का नास होता है कीर्तन करने से यह कीर्तन धर्मधुजी धर्म को झंडा बना भी जाता है यही है गंभो में धर्मध्जी तम आसुरी प्रकृति वाले लोगों के पास ही होता है मैंने ये किया मैंने वो किया ऐसा बोलते रहते हैं धर्मधुजीतम कहा द, दर्पो में धनम दर्प माने धनम सृजना तो उठेगा धन और अपने जन स्वजन है तो इन दोनों के द्वारा एक जीवन में अपने को बहुत कुछ मान जाता है मेरे पास जनबल है धनबल है दूसरा क्या कर सकता है मेरे को ये जो अतिमान है तो सम्मानित मानता अपने को धन मेरे पास है जन मेरे पास है इसको कहा दर्प अतिमानपूर्वकता क्रोधस्थपूर्वकता दोनों पहले बता दिया अधिमान का अर्थ पहले से लोग बता दिया है क्रोध का अर्थ बता दिया बोलने की जरूरत नहीं है ये बोल दिया अतिमानपूर्वक तो पहले जो कहा हुई है अधिमान कहा था अधिमान करके नातिमान्यता बनाया था क्रोध भी पहले बोल दिया था पारुष्यम एवचप परुष वचन कहते हैं या स्वार्थ में से है प्रत्येक परुष शब्द से पारुष्यम एवचप परुष वचन परुष वचन कोई पारुष्य कहा हुआ है कठोर बोलना उसको मृदु करके भी बोला जाता है तम्रता से बोला जाता है कोई बोले जैसे दूसरे को चुप जाता है वैसे बोल देना कठोर करके बोलना यह पारुष्य होता है यथा कारण चक्षु वाज व्यक्ति अंधा है उसको तुम तो आंख वाले हो उसको दुख लगेगा बेचारे को तो आंख वाले हो काम चक्षमान बोलना एक करोड़ वतन है पारुष्य है विरूपम रूपान रूप न कुरूप व्यक्ति उसको रूपबान तुम तो बड़े रूपबान हो भाई ऐसे बोलना उसको अच्छा नहीं लगता दुख होता उसको हीरा अभिधाना जन्म उत्तम अभिधान है जो छोटे लोग हैं उनको तुम तो बहुत बड़े हो बहुत बड़े घराने को हो बोल देना इत्यादि इत्यादि शब्दों का कहते परुष पुरुष वचन कहते हैं उसको कठोर वचन जिससे उसको दुःख होता है अज्ञान माने जो अविवेक ज्ञानम अविवेक ज्ञान है अविवेक उस है उसके पास मिथ्या ज्ञान झूठा ज्ञान है शरीराज में आत्मबुद्धि है विवेक नहीं है आत्मा को शरीर से पृथक नहीं कर सकते ऐसा यही अविवेक है मिथ्या प्रत्यक्ष है मिथ्या प्रत्यक्ष है शरीराज में आत्मबुद्धि जैसे मिथ्या प्रत्यक्ष है तो मिथ्या झूठा प्रत्यक्ष जैसे रज्जु में सर्प प्रत्यक्ष होता है झूठा प्रत्यक्ष है सत्य नहीं हो रज माना प्रत्यक्ष होने वाला सर पर सत्य नहीं झूठा प्रत्यक्ष है इस प्रकार को अविवेक कहा है अभिवेक् कहा मान कर्तव्य करते कर्तव्य विषय ये जो मिथ्या प्रत्यक्ष कहा होता है कर्तव्य अकर्तव्य विषय को मिथ्या प्रत्यक्ष होता है कर्तव्य को अकर्तव्य समझता है जिसे और अकर्तव्य को कर्तव्य मानता है किसके कारण मिथ्या प्रत्यक्ष के कारण कर्तव्य को अकर्तव्य समझता है अकर्तव्य को कर्तव्य समझा इसको कहते हैं अभिवेक विवेक का अभाव कर्तव्य को कर्तव्य समझना चाहिए अकर्तव्य को अकर्तव्य अकर्त समझ तो उल्टा समझता है।, तो है इसको कहते हैं तो विवेक अभिवेक अभिजात से पार्थ कहा भगवंत संपदम दैव अभिजात से पार्थ संपद पासव था तो अभिजात माने ऐसे संपत्ति को लेकर के आया हुआ जो व्यक्ति है ऐसा इसमें उत्पन्न है ऐसे संपत्ति लेकर उत्पन्न हुआ व्यक्ति है उसका ये कर्म होता है ये दुर्गुण होता है कहा पार था किम फिरुद। अभिजात से किसको अभिव्यक्ति करके आया हुआ व्यक्ति कहते हैं असुराम संपत्ति वसुरम असुर मैं दैत्यों दा, दा, के दानवों की संपत्ति को आसुर कहते असुर असुरों के जो संपत्ति है उसको कहते हैं आसुरम माना अण प्रत्यय लगा दिया असुर शब्द से अण लगाएंगे तम अर्थ में तो आश्रम आ जाएगा आश्रम आशुरी बोल दिया संपत्ति है ना संपत्ति को तिरंगे इलेक्ट्रिक डालेंगे भी लगा दिया आश्री तो अभी जाते से उसको अभिमुख करके उत्पन्न हुए व्यक्ति है जो अभिलक्षित करके उत्पन्न हुए हैं उनमें ये दुर्गुण होते हैं कहा ठीक है उत्सैक शब्द का अर्थ क्या आया यहां धनम सृजनादि निमित्त उत्सय कहा था दर्प का अर्थ धन और अपने जनों से संबंधित उत्सेक उत्सेक मान क्या है उत्सैक को मदह महदअ अवधीरणा हितु करे दूसरे को तिरस्कार करने के कारण होता है यह मेरे समान कौन है मेरे पास इतना धन है इतना जनबल है धनबल जनबल जैसे राजनेताओं में होता है यह दूसरे को तिरस्कार करने वाली एक संपत्ति हैसुरी संपत्ति है आपने उत्कृष्टत्व अध्यारूप अतिमान है ये अतिमान शब्द है अपने में उत्कृष्टता मानना बाकी सबको नीच मानना छोटे मानना मैं ही बड़ा हूं किसी अतिमान शब्द ने कहा क्रोधस्तु तो कोप अपर पर्याय कहते क्रोध माने कोप भी कहते हैं जो क्या बोलते हैं कोप बोलो क्रोध बोलो बात एक ही है पहले राजाओं के यहां एक कोप घर होता था वहां जाकर के बैठते थे कुछ मांग करनी हो कुछ कर हो जो नाराज होने जैसे पर जैसे कई कई बैठती कोप भवन क्रोध वही है सोपर अपकार सोपर अपकार प्रवृत्ति हेतु यत्रादि विकार लिंगो अंधकरण वृत्ति विशेष कोप यही होता है क्रोध मान क्या है अपना भी अपकार कर सकता है दूसरे का भी अपकार कर सकता है क्रोध आने पर किसी को कुछ भी कर सकता है उसको दिखता नहीं कुछ स्वपर पर अपकार प्रवृत्ति हेतु होगा अपना भी अपकार करने के कारण है क्रोध दूसरे का उपकार कर सकता है दोनों का कारण हो सकता है स्वपर स्व बने स्वयं और पर दूसरा दोनों को अपकार की प्रवृत्ति में हेतु है क्रोध आने पर अपकार के लिए प्रवृत्ति शुरू हो जाएगी उसकी अपने लिए हो चाहे दूसरे के लिए कुछ भी कर सकता है नेत्रादि विकार लिंग हो जिसको क्रोध आने पर उससे नेत्रादि से पता लगता है जो क्रोधित हो गया है लाल लाल हो जाते तुरंत आग नेत्रादि में शरीर पर कंपल हो जाता है आदि से लेना है नेत्र आदि में विकृत विकार विकार उत्पन्न हो जाता है क्रोध आने पर यही है होता है क्रोध इसको क्रोध आया पता लगता है देखने वाले को जानने वाले को अंतकर्ण वृत्ति विशेष आए तो अंतकर्ण की वृत्ति विशेष है क्रोध अंतकर्ण है यही है क्रोध पर्वन माना निष्ठूर वचन होता है प्रत्यक्ष रुक्षवाक यही है उसका सामयिक मान वृक्षवाणी है उसकी कठोरवाणी है प्रत्यक्ष तस्व पारुष्यम उसी के तर्क को पारुष्य कहा जाता है क्रोध पारुष्यमेव था तद उदार के उसे यथा पारुष्य का कहा यथा काणम चाक्षुमान चक्षुमान बोलते हैं तो, तो, तो आंख वाले बोलते हैं आंधा व्यक्ति को ऐसी स्थिति है कठोर वचन है इत्यादि ठीक में कहते हैं दम्बादी ने अज्ञानता आशुरी संपत्ति को लिए लेकर अभिलक्षित करके उत्पन्न जो व्यक्ति है उनमें दम्बादी से लेकर अज्ञान तक छे है दुर्गोण दम्बोतको अतिमानस आदि छे है भवन क्रिया पूर्व स्वरूप है वहां से अनुय करके लाना है संबंध करना एक कहा जाता है अनुसंग करना इस इस स्वरूप में क्रियापद नहीं है पूर्व स्वरूप में भवंती है वहां चलाना भवंती होते हैं ऐसा करना अब कार्य का विभाग कर रहे हैं दैवी संपत्ति का फल क्या होगा कार्य में फल और आसुरी संपत्ति का फल क्या होगा परिणाम क्या आएगा रिजल्ट क्या आएगा दोनों तो जिसके पास दैवी संपत्ति हो उसको क्या मिले और जिसके पास आसूरी संपत्ति हो आगे भविष्य में क्या मिले उसको ये फल बताना है कार्य पर फल को दिखाना है कहना चाहते हैं दैवी संपद विमोक्षाया निबंधाया सूरी मता आसुत संपदम दैवीम अभिजात पांडव दैवी संपद विमोक्षाया निबंधाया सूरी मता संपदम दैवी अभिजात पांडव दैवी संपत् संपत्ति, निमन्दाया निमन्दाया संपत्ति, तो संपत्ति जो दैवी संपत्ति 26 हैं पूर्व में कहा जो दायी स्व से बताया हुआ है दैवी संपत्ति विमोक्षाया विशेष रूप से मोक्ष के लिए दैवी संपत्ति जिसके बाद दैवी संपत्ति होगी संसार से मुक्ति के लिए उसके तो मुक्त होगा दैवी संपत्ति लेकर जो उत्पन्न हुआ जो व्यक्ति है मानी पूर्व जन्म के लिए लेकर आया हुआ हो अनंत जन्मों का पुण्य कर्म उदय हो उसके बाद तो दैवी संपत्ति से युक्त होगा पूर्वोक्त जो गुण है उसे युक्त होगा व्यक्ति वो मोक्ष के संकेत है वो विमोक्ष विशेष रूप से मोक्ष के लिए संसार बंधन से मुक्ति के लिए होते हैं दैवी संपत्ति और आसुरी निबंधाया बता आसुरी संपत्ति संपत्ति जो आसुरी संपत्ति है संपदा है बंधन के लिए संसार के लिए है तो उस संसार में पैदा होना पड़ेगा जैसे अभी दुख है इसी प्रकार आगे भी दुख होगा शरीरधारी कोई सुखी नहीं होता तनुधारी सुखी आकाउ देखा जो देखा जो दुखी कबीर जी ने कहा शरीरधारी तनुधारी शरीरधारी कोई भी सुखी नहीं देखा एक भी नहीं देखा कुछ न दुख है उसको चाहे आध्यात्मिक दुख होगा चाहे आदि भौतिक दुःख होगा चाहे आदिवैविक दुःख होगा कोई ना कोई दुख होगा तीन दुखों से बाहर कोई भी नहीं है शरीर शरीरधारी शरीर ठीक ठाक है शरीर संबंधित नहीं है दुख किंतु जिसमें मोहर लगाया है शत्रु मित्र भाव लगाया है उनसे भी दुख होता है शत्रु की उन्नति मित्र की अवनति से दुख होता है अपना शरीर ठीक है आदिभतिक दुःख मित्र की अवनति हो गई शत्रु की उन्नति हो गई तो दुख शुरू हो गया चाहता था उल्टा की उन्नति चाहता था शत्रु की अवृति चाहता था उल्टा हो गया दुख होता है आध्यात्मिक तो दुख और आधिदैविक आकस्मिक घटना में घटना कर जाती है दस आदमी साथ में चल रहे थे ऊपर से पत्थर आया एक आदमी को लगा बाकी नहीं लगा तो क्या माना जाए वहां? उसके कर्म के खेल है दस आदमी चल रहे थे एक साथ थे एक को चोट लग जाती है अन्य को नहीं लगी एक गिर जाता है, अन्य नहीं गिरते है, क्या माना जाएगा? गई भी करता ये माना जाए तो इससे भी दुख होता है तो ये तीन प्रकार के दुख खेलना पड़ेगा अगर ये आसूरी संपत्ति को रह, रहने दोगे तो ये कारण है कोई ना कोई दुख से सदा ही रहोगे तो अनुधरी सुखी आकाउ ने देखा शरीर धारी जीते वे कोई भी सुखी कोई भी नहीं देखा जो देखा सो दुखी जो देखा वो दुखी देखा मुझे जी ऐसा बोलते हैं तो ये कहा दैव संपत्ति विमोक्षाया कहा दैव संपत्ति से उक्त जो व्यक्ति होंगे वो मोक्ष के लिए होते हैं आगे संसार बंधन में नहीं आगे शनि ग्रहण नहीं करेंगे निबंधाया आशुरी पता करे ये निश्चय किया शास्त्रकारों ने निबंधन निबंध बने बंधन निबंधाया निबंधन निबंध के लिए बने बंध नि बंध निबंध हमेशा बंध होना है इसके लिए आसूरी मता मानी गई है संपत्ति दो प्रकार की संपत्ति है एक दैवी संपत्ति मोक्ष के लिए मानी गई और दूसरी आसूरी संपत्ति बंधन के लिए शरीर के लिए आगे भविष्य में पूरा शरीर होना है क्यों तो अर्जुन के मन में होगा कि मैं कौन संपत्ति से युक्त तो होऊंगा दैवी संपत्ति वाला हूं या आसुरी संपत्ति वाला हूं ऐसी शंका होगी ऐसे सभी जीवों के कुछ होना अनिवार्य है तो कहते हैं महासुच ये अर्जुन शोक मत करो तुम महासुचा शोक मत करो सुच शोक धातु लोम लगा से मांग का योग है शोक मत करो लट को लोट को बात करके लुम हुआ है महासुचा संपदम दैविम संपदम दैबिम अभिजातोषी है पांडव है पांडव तुम तो दैवी संपत्ति में उत्पन्न हो तुम्हारे इतने वंश परंपरा इतना प्रसिद्ध है तो, <laughs> दैवी संपत्ति को लेकर आए हुए हो तुम्हारा मुख्य होगा तुम्हारा पतन नहीं होगा ये कहा हुआ है राशि में कहा दैव संपत्ति या जो दैवी संपत्ति जो कही गई पूर्व में जो छब्बीस संपत्त आया हुआ है संपत्तियां है सा विमोक्ष आया वह संपत्ति मोक्ष के लिए है संसार बंधन से मुक्ति के लिए है यदि किसी के पास यह हो तो मुक्त होगा वो संसार बंधना कहां से संसार रूपी जो बंधन है जन्मंगल रूपी जो बंधन है वहां से मोक्ष के लिए है दैवी संपत्ति निबंधाया तो नियो बंध निबंधन वितराम बंध हमेशा बंधन में रहना पुनरभि जननी पुनर्भि जननम पुनर्भि मरणम पुनर जननी जठरे सयनम चर पर पंच पंचरिका में शंकराचारिका में बार बार पैदा होना बार बार मरना बार बार माता के कुक्षी में जाकर के बैठना पुनरभि जननी जठ यह संसार ए खलू यह पार होना बड़ा मुश्किल है कृपया पारे पाई पुरारे हे भगवान मेरे को पार करो यही बोलते हैं मेरी रक्षा करो कहते हैं यही है तो निबंध आया मैंने दिए तो बंधा बंधन के लिए ये तो बंधा बंधन दिए तो बंधा हमेशा बंधन के लिए होता है कौन निबंध तदर्थ मान निबंध के बंधन निबंधन के लिए बंधन के लिए ही आसुरी मता कहा आसुरी संपत्ति मत आसुरी संपत्ति बंधन के लिए है मतावर अभिप्रेता ऐसे शास्त्रकारों ने स्वीकार किया माना हुआ तथा है तथा राक्षस जैसे आसुरी प्रकृति है बंधन के लिए राक्षस भी बंधन के लिए है असुर और राक्षस में थोड़ा सा अंतर है हिंसा करने वाले को राक्षस कहते हैं लूटपीट करने वाले को असुर कहते हैं कितना अंतर है, है। असुर मारते नहीं राक्षस मारके खा जाते हैं कितना अंतर दोनों में तत्र एवं उगते इस प्रकार कहने पर भगवान ने कह दिया दो प्रकार की संपत्तियां हैं दैवीय संपत्ति, है। संपत्ति मोक्ष के लिए और आसुरी संपत्ति बंधन के लिए इतना कहने पर एवं उगते अर्जुन से अंतर्गतम भावों भीतर में अर्जुन के मन का अभिप्राय क्या होगा स्थिति में दो संपत्तियों का वर्णन किया भगवान ने एक बंधन के लिए एक मोक्ष के लिए बोला तो अर्जुन के मनोगत भाव तत्र एवं उगते तत्र दोनों संपत्ति के बीच में इस प्रकार कहने पर भगवान के द्वारा कहे जाने पर अर्जुन से अंतर्गतम भावों अर्जुन के जो भीतर में भावना जगी है कैसी मैं किस प्रकृति का होगा दैवी संपत वाला संपत्ति वाला होगा या आसुरी संपत्ति वाला होगा क्या भाव है अर्जुन का अहम आशुरपति युक्त अर्जुन बोलता नहीं भीतर मन में भावना है उसकी आशुरम आसुर संपत्ति युक्त मैं क्या आसूरी संपत्ति से युक्त हूं कि अथवा दैव संपत्ति युक्त दैव संपत्ति युक्त हो इतवम आलोचना रूपम इस प्रकार से अर्जुन विचार कर रहा भीतर आलोचना स्वरूप आएगी विचार स्वरूप आएगा पर आलोच हा भगवान भगवान ने देख लिया भीतर की बातें बाहर से समझ जाते व्यक्ति बोकार से भीतर क्या है इसके निकल जाता है सोच अवस्था में देखा अर्जुन को तो अर्जुन का सोचने के बदल दो संपत्ति बताने के बाद सोचे भी तो यही है मैं किस संपत्ति से हूं ऐसी भावना अर्जुन कर रहा है ऐसा समझकर भगवान ने कहा आलक्ष भगवान ने ऐसा देखकर आह कहा भगवान आह भगवान कहते हैं महासुचरा संपदम दैव अभिजात शिव पांडव कहा हे पांडव हे पांडु पुत्र तुम तो कुल से सूची पवित्र कुल में हो तो पांडु के पुत्र हो के पुत्र तुम नहीं हो इसलिए शोक मत करो तुम तो दैव संपत्ति से युक्त हो अर्जुन ने तो वैसा कहा महासूचा शोकम महा उसका अर्थ शोक मत करो अर्जुन मैं किस से युक्त हूँ कहीं आश्वर्य संपत्ति से उतो तुम नहीं होगा ऐसे सोच रहा शोक मत करो संपदम दैवी संपत्ति को से दैवी संपत्ति को लक्षित करके पैदा हुए हो तुम तो। अभिलक्ष जातो यही है अभिजात से कर अभिलक्षित होकर के पैदा हुए हो भावी कल्याण तुम तो अशी भावी कल्याण तो तब तुम्हारा कल्याण अवश्य है भाग्य कल्याण तो और मोक्ष होगा तो। सब तुम, तुम भावी कल्याण कहा तुम असी तुम भावी कल्याण वाले हो इसकी अर्थ हो यही अर्थ है इसका महासूचक का अर्थ यही है संपर्क भावी कल्याण हो बपी फ है कल्याण हो हे पांडव इत्यादि कहा तुम पांडव के पुत्र हो कहा कार्य के फल विवाह दोनों का फल का विभाग दैव संपत्ति का फल आसूर्य संपत्ति का फल का विभाग मोक्ष के लिए एबंधन के लिए आसुरी तो उपलक्षण राषस आसूरी कहा हुआ है निबंध है आसूरी पता तो आसुरी सब्दाह को उपलक्षण के लिए कहा? दोनों लेना अपना ग्रहण करता हुआ दूसरों करने कर, करने वाले वाले को उपलक्षण कहते हैं आसुरी शब्द यहां जो दिया है राक्षस के लिए ग्रहण करने के लिए तथा इत्यादि कहा इसी को तथा राक्षसी बोल दिया इसलिए फल विभागे संपदुर एवं उगते दोनों संपत्ति का फल का विभाग करने पर भगवान के द्वारा इस प्रकार कहने पर दैव्य संपत्ति विमुखा है, है। फल विभाग और एवं फल का विभाग दोनों संपत्तियों का इस प्रकार कहने पर प्रतित्य अर्जुन के मुखाकृति को देखकर भगवान कहने लगे आगे मुखाकृति देखे अर्जुन के मन में संदेह हो गया मैं किस संपत्ति से उक्त हूँ ऐसा भगवान मन अर्जुन के भीतर की बात समझ गए प्रतित अर्जुन से अभिप्रायम प्रतीत अर्जुन के जो अभिप्राय है उसको समझ करके भगवान कहते हैं भगवतों के वचन महा भगवान से कृष्ण वचन है यहाँ महासुचा संपद अभिजात पांडव ये वचन है तथा अभिजात्यम हेतु करते अरे बाबा तुम कुलीन घर के हो पांडु के पुत्र हो तुम नीत घर के नहीं हो तुम तो, तो मुक्त हो गई एक अभिजात्य होता है अभिजन अभिजन का अर्थ होता है पुर्वज, तुम्हारे पूर्वज ऐसे हैं तुम कुल हो अभिजाति मन होता है तो कुल अपने पूर्वज तुम्हारे पूर्वज पांडु है ये उसी को हेतु तो बना देते हैं अर्जुन भगवान से क्या बोलते हैं हे कहा पांडवा शब्द का विशेष संबोधन है पांडवा ये कहा तुम तो पांडु के पुत्र हो ना तभी तो कुल क्या हो तो ये कहा निर्दया नाम संपत्ति तृतीय अस्थि यह शंका होगी जो निर्दयी होते हैं राक्षस दया रोधक हिंसा जाते हैं उनकी एक संपत्ति और होना चाहिए दो ही संपत्ति की चर्चा होगी दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति राक्षसी संपत्ति की कोई चर्चा नहीं ये शंका है निर्दया नाम दया रही निर्दया नाम निर्दता दया ना, ये तेसाम निर्दया जो निर्दयी लोग हैं दया है जिनमें राक्षस लोग निर्दयी होते हैं निर्दयाराम राक्षसा जो राक्षस है निर्दय है निर्दयी है, है। संपत्ति तृतीय है उसकी संपत्ति तृतीय होनी चाहिए एक तो दैवी एक आसुरी और एक राक्षसी होनी चाहिए तीसरी होनी चाहिए तृतीया सा अस्मात्त भोगता वो संपत्ति क्यों नहीं कहिए यहाँ द्वि संपत्ति की चर्चा क्यों की दैवी और आसूरी राक्षसी क्यों नहीं ये शंका है इस शंका को उत्तर देते हैं आसूर्य अंतर्भा आसूर्य अंतर्भूत है कौन राक्षसी जो असुर बन गया होगा धीरे धीरे राक्षस हो देरे देरे जाएगा वो किसी मंत्र इनका इसलिए कहा यही उत्तर देते हैं दो भूत सर्गौ लोके स्वन दैवाच दैव विस्तर सह प्रोक्ता आसुर पार्थवे दो सर्गौ लोके स्वन दैवा आसुर बच दैवो प्रोक्त आसुरूत स्वर्गव अश्विन लोके दो भूत इस इसलोक में दो ही भूतों की सृष्टि है एक दैव है एक आसुर है जो राक्षस वाले हैं वह आसुर में सम्मिलित हैं दो ही हैं दो अश्विन लोके का इस लोक में पृथ्वी लोक में दो भूत सर्गौ दो सृष्टि है सर्गवानी सृष्टि दो सृष्टि है दो भूतों की सृष्टि है एक दैव सृष्टि और आसुरी सृष्टि दो सृष्टि है कहा दैवा आसुरैसे कौन है दो भूत सृष्टि दैव और आसुर एक दैव सृष्टि है दैव संपत्ति से युक्त सृष्टि है आसुरी संपत्ति से उक्त सृष्टि वाले दैव विस्तर सा प्रवत है दैव संपत्ति विस्तार से कहा छब्बीस गुण बताया था छब्बीस प्रकार की संपत्ति बताई थी अब से लेकर तक छब्बीस आई विस्तार से कहा या सस् बौगोलक पार्था छस का अन्य तरह से हम सुत रहे तद्वीत वो लगा हुआ है छस प्रत्य है सस् प्रत्य लगा हुआ है दो का भूत दो सर्वोलोक कहीं को विस्तर से प्रोक कहा विस्तार से कहा वो सस का विस्तार से पंचमी अर्थ में वो विस्तार से कह दिया कहीं के संपत्ति तो मान छब्बीस प्रकार से कहा हुआ है आसुरम पार्थवे श्रृणु कहते हैं मया प्रोक्त तो मैंने कहा सब इस प्रकार के मैंने दैवी संपत्ति बताई अब आसुरी संपत्ति को बताओ बताओ सुनो मेरे से सुनो मैं कहूंगा तुम सुनो सावधान होकर सुनो कहते हैं उसको त्यागना है जीवन में दिया तो त्यागना है सुनो कहते हैं भाषण का दो भूत इत्यादि दो संख्या को दिव्य संख्या को दो संख्या है तो भूत सृष्टि दो प्रकार की दैवी संपत्ति से है एक आसुरी संपत्ति से है दो है ख्यार्गो भूताम मनुष्य नम सर्गो मनुष्यों की सृष्टि है ना दो प्रकार के एक दैविक संपत्ति युक्त है एक संपत्ति युक्त है सर्गो मान्य सृष्टि सर्ग सब्तक है सृष्टि सिर्ज धातु से गाय करेंगे तो सर्ग बनता है तीन करेंगे तो सृष्टि बनी है बात एक ही है भूत सर्गो सृजते यदि सृष्टि की जाती है इसलिए सर्ग कहा कि सृजतीसर्ग धातु है उसे गाय करके सर्ग शब्द बोला हुआ है सृष्टि की जाती है इसलिए सर्ग कहते हैं प्राणी दो प्रकार के प्राणी की सृष्टि की जाती है एक दैवी संपत्ति से उक्ता है एक आसिक संपत्ति से युक्त यही है भूतानी व सृजवानी भूति सृष्टि होते हैं किन की सृष्टि होती है भूतों की होती है प्राणियों की होती है सृष्टि सृजवानी दैवास उक्ता नहीं वही भूत जो सृष्टि हुआ भगवान के द्वारा वो दैव संपत्ति और आसूर्य संपत्ति से उक्त होते हैं कुछ दैव संपत्ति से उक्त होते हैं वो भूत और कोई आसूर्य संपत्ति से युक्त होते हैं प्राणी एवं सृजवान सृजवान भूत है प्राणी की सृष्टि की जाती है कोई स्वभावश पूर्व संस्कार अवश कोई दैव संपत्ति से हो। उक्त उत्पन्न होता है कोई आसूर्य सम्पत्ति से उत्पन्न होते हैं ये कहा दौभूत स्वर्ग उन्हीं को ही दो प्रकार की संपत्ति लेकर के आते हैं इसे दो भूत स्वर्ग कहा हुआ यह दौभूत की सृष्टि कहा कि इसका दो भूत का कहने का क्या प्रमाण क्या है कहते वृतारूण सर युर्वेद कहा हुआ है दया प्राजापत्या देवा ससुरा स वृतार प्रथम अध्याय तृतीय ब्राह्मण है दो प्रकार के प्रजापति का संतान है कहते ब्रह्मा जी का दो प्रकार के संतान है देवता है या असुर है तयासा असुरा कनी ऐसा कम है देवता कम है असुर ज्यादा है वो बलवान है, है? या दुर्बल है इत्यादि आता है द्वया प्राजापति दो दो है ये दो अवयव है प्रजापति का संतान वो दो अवयव वो दोया बोला जाता है दो है ये दो है प्रजापति का संतान है देवास असुर ये देवता है ये असुर है दो है यही है देवासुर यही है देवासुर दैवासुर संग्राम हमारे यहां होता रहता है अंतकरण में चलता रहता है कभी देवी संपत्ति कभी आसुरी संपत्ति घेर जाते हमें कभी कामपुर वृत्ति बनती होई मन में कभी कभी अवयादि वृत्ति आ जाती है ये एक मन की बात है, मन में ही है यही है देवासुर संतान को बाहर नहीं आई ये भीतरी है दो प्रकार की वृत्ति आ चलती है भाष्य में कहते हैं श्रुते कहा लोके मैंने अश्विन संसारे कहाभूत स्वर्गौलोके स्मिन है इस संसार में दो प्रकार के प्राणी हैं दैवी संपत्ति प्रकृति को लेकर आने वाले आसूरी संपत्ति प्र प्रकृति को लेकर आने वाले दो प्रकार हैं है सर्वेश दैवी उपत्त्य सभी दो प्रकार के प्राणी होते हैं सारे के सारे प्राणी कितने भी हैं दो ही प्रकार के होते दैवी संपत्ति युक्त असूरी संपत्ति युक्त दो ही संपत्ति लेके आए हुए होते हैं कौ कौन है दो संपत्ति लेकर आने वाले प्रश्न तो भूत असर को भूत की सृष्टि दो प्रकार की प्राणियों की सृष्टि है दैवी संपत्ति युक्त आश्रय से ये दो कहे जाते हैं प्रकृतव एवं दैव आश्रय बचा जो प्रकृत है वही दैव और आश्र दो है उक्त पुनर्नुवादे पहले कहा दो भूत सर्गव लोकेशन बोल दिया फिर आगे दैव आश्रय बचा उसे अनुवाद किया ये दो भूत स्र्गव सम्तिश को बोला उसी को बोल दिया दैव आश्रय बचा उक्त एवं पुनर्वादे पहले जो कहा था दो भूत सर्गो लोकेशन कहा उसी को दैव अब्द से बोल रहे हैं अनुवाद कर दिया उसी का इसे प्रयोजन बताते हैं प्रोक्ता कहा कथित दैवो बिस्तर से प्रोक्ता है ना माने दैव भूत सर्ग दो भूत सर्गो में एक भूत सर्ग दैव भूत सर्ग वहा अभयम सप्ति यहां से लेकर इत्यादि के द्वारा विस्तार से कहा तक कहा तक विस्तार से बता दिया विस्तार प्रकार विस्तार के प्रकार से बता दिया ने कहा। से है कहा भगवान श्री कृष्ण बोल रहे प्रोक्ता मैंने कथी तक कहा गया न तो आसुरो आसुरी संपत्ति को विस्तार से कहा नहीं है अब आसुरी संपत्ति को विस्तार से बताना है संक्षेप में बताते छह बता दिया है दम्बोदर को विमानस क्रोधपार अज्ञानम चाल छ विस्तार नहीं किया इसको करना है आशुरी से आशुरी है इस अध्याय के समाप्त तक वो आसूरी संपत्ति का वर्णन है आसूरी संपद जिसके पास हो उन व्यक्ति के मन कैसा रहता है क्या मान मान्यता होती है उनकी वही बताने सा न तो आसुर आसुर है विस्तार से है आसुर कहा तो है संक्षिप्त का आसुर असुर संपत्ति को संपदा को संक्षिप्त कहा हुआ है अतः तत्परिवर्धनार्थम कहते उसको दूर कर हटाना है यदि हमारे में हो साधकों के पास आसुरी संपत्ति कहीं हो तो उसे निकालना है आसुर पार्थ में सुनोगा हे पार्थ हे प्रथापुर अर्जुन मेरे से सुनो तुम आसुरी संपदा को पूरे पूरे सुनो आसुरी संपत्ति वाले के मन कैसा रहता है क्या क्या करते लोग पार्थ में श्रीन कहा आशुरी पार्थ में ममचात उच्च मानम विस्तर से अशुणो अवधार है श्रीणो ध्यान से सुनो कहना है तुम निश्चय करो तुम्हारे मोह तो निकालने की कोशिश करो असुरी संपत्ति हो तो कहा ठीक में कहते हैं भूतारम द्वैविध्ये मानव उदगित ब्राह्मण उदाहरित कहा भूतों में प्रमाण रूप से उदगित ब्राह्मण वृद्धारिक तृतीय ब्राह्मण थम तृतीय ब्राह्म ब्राह्म नहीं हो तो उसी को प्रमाण रूप से यहां उदाहरण देते हैं कहा द्वया प्राजापत्यावासुराश इत्यादि कहा संपत्व युक्तभ्यो अतिरिक्तान भी प्राणि भेदान संवाद कुतो भूतानाम दिक्वित नियति इति आसं कहते हैं ये दो संपत्ति से अतिरिक्त संपत्ति से युक्त भी कोई भूत प्राणी होंगे ना भूत प्राणी अनेक हैं बहुत हैं तो दो संपत्ति बताई आपने दैव्य संपत् आसपति इसे अतिरिक्त संपत्ति वाले भी तो होंगे लोग संपत्ति अतिरिक्त आना भी, दो संपत्ति युक्त जितने हैं इसे अतिरिक्त भी प्राण भेदान संभव प्राणी विशेष हो सकते संभव है कुतो भूतान द्वित्व नियति फिर द्वित्व तो की नियत कैसे कर दिया इतना ही है द्वही भूत कैसे बोला दोनों कैसे बोला शंका आगे तो कहा अरे बाबा सर्वे शाम कोई भी तो सारे संसार में कोई भी प्राणी भोगे दो में से एक प्रकार होगा बस तृतीय ने मिलने वाला दो ही प्रकार हो कहीं भी जाओ संसार के प्राणी दो में से एक प्रकार या तो सज्जन होंगे या दुर्जन होंगे बात इतनी है दो में से दैवी संपत्ति वाले सज्जन होंगे और संपत्ति वाले दुर्जन होंगे दो ही होते तीसरे है टीका में कहते आगे ननों अध्याय अशेषेण असुरर्थम आयुक्त तरह त्याज्य पंक न्याय अवता, अवताराद न्याय कहते महाराज यह अध्याय कहा आ कहा परिसमाप्तेर माने या अवधि में हम अध्याय की समाप्ति तक आसुरी संपत्ति को वालों का प्रणन करना है आपको क्यों दैवी संपत्ति विस्तार से कह दिया है सूरी संपत्ति संक्षेप कहा हुआ है उसको विस्तार कर रहा है आ अध्याय यह अभिविधि आप है मर्यादा में अध्याय समाप्ति तक स्थिति आ अध्याय परिसम्त है अध्याय के जो सोलहवा अध्याय चल रहा है इसके समाप्ति तक परिसम्त आसूरी संपत्ति प्राणी विशेषण प्राणी के विशेषण आसूरी संपत्ति है एक तो दैवीय संपत्ति वाले विशेषण वाले होते? सुरी संपत्ति विश्लेषण इसी की चर्चा कर रही अभी आसूरी संपत्ति वाले प्राणी की चर्चा होगी अध्याय समाप्ति तक कहा प्रत्यक्ष कर लेने तो शक्य थे अशिया परिवर्तन जब सुनकर के हम अपने को प्रत्यक्ष देख पाएंगे आसुरी संपत्ति क्या क्या है क्या क्या उपद्रव होता है आसूरी संपत्ति आने पर तो हम वो बाहर कर सकते हैं उसको बाहर तभी कर सकते तब तक नहीं कर सकते प्रत्यक्षण प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष करने के द्वारा ही आशुरी संपत्ति को अस्य शक्य आशुरी संपदा जो आशुरी संपत्ति है इसको। ना परिवर्तन कर तुम सक्यम परिवर्तन त्याग में असंभव होगा इसलिए प्रत्यक्ष करता है इसके लिए आगे एक दिखाते दर्शाते रहते हैं अध्याय समाप्ति तक आशुरी संपत्ति का जरूर होगा एक कहा इसी को लेकर क्या कहा नो अध्याय अशेषण अध्याय शेषणा आशुर दर्शन संप आयुक्तम पूरे अध्याय के द्वारा आगे आसूरी संपत्ति को दिखाना ठीक नहीं है, तस्या, तस्या त्याज्य है आशुरी उसके क्यों करना? जल्दी त्याग ने छोड़ देना उसके विस्तार करने से क्या लाभ होगा उसको भाई सारा विवेचन करना उसके बाद त्याग इसमें विवेचन ही न करो सीधा त्याग दो ये अच्छा होगा पंक प्रक्षाण कीचड़ में जाना उसके बाद में स्नान करना बुद्धिमत्ता होगी किचड़ में न जाना ये तिथि है पहले कीचड़ में जाना कीचड़ लगाना फिर स्नान करना इसके अपेक्षा बुद्धिमत्ता क्या है किचड़े स्नान करने से बच जाएंगे उसके विस्तार से वर्णन करना उसके बात फिर उसको त्यागना तो क्यों वर्णन करना उसका ये सं है प्रख्यालना पंक से दुराधन परंपरा है दाना यश्य येरी हम अपित प्रक्षाला दूराशन भरम नीतिशास्त्र कहा है मैं दान दूंगा करके अपने खाने पीने के लिए नहीं अगर चंदा करके लाऊंगा चंदा करके दान दूंगा ऐसी भावना है अच्छी भावना है बुरी भावना है अच्छी भावना है अपने के लिए नहीं लाऊंगा दान पुरूँगा दान पुण्य के लिए चाहे कोई धन मिल जाए चंदा करके धन इक्ठा करू दान करू तो यही हम अपरम इससे अंतर अच्छा, चेष्टा ही नहीं करता धन की वो श्रेष्ठ तो वही होगा क्यों लाओ फिर बाजू किसी को दो इसको मतलब चेष्टा ही ना करो श्रेष्ठ तो वही है चेष्टा ही नहीं करते तो तो कर क्यों प्रक्षाधिक पंक सेचड़ लगाना फिर उसके बाद में नहाना लाना और देना इसको मतलब लाना ही देष्ट यही है जैसा भी तैयार कहा हुआ है देने के लिए है खाने के लिए नहीं देने के लिए भी इतनी धन की इच्छा होती हो किसी को धीरे हम अर्पता करो धीरे से होना ही अच्छा रहो क्यों प्रक्षाधन आते पंख से तू रात स्पर्शन भरम पहले कीचड़ लगाना उसके बाद स्नान करना अब मांगना फिर लाके दूसरे को देना इसके मतलब मागो ही नहीं चुपचाप रहो वही अच्छा है। ऐसा कहा गया वही है प्रक्षाला प्रक्षालाए अवतारा दे पहले आसूर्य संपत्ति का खूब वर्णन कर रहा उसके बाद उसको त्याग रहा है तो क्यों उसको कर रहा पहले त्याग दो वर्णन क्यों कर रहा है प्रश्न आया तो कहा प्रत्यक्ष कर रहे जब इसके साक्षात्कार करेंगे ना क्या क्या स्थिति होती है आश्चर्य संपत्ति आने पर हमारे मनोबल क्या क्या हो जाएगा मन क्या क्या बोलता है अपने प्रत्यक्ष होगा मन में प्रत्यक्ष होने पर हम उसको त्यागने में सक्षम होते हैं जब तक प्रत्यक्ष नहीं है तब तक त्यागने में समर्थन नहीं होते अपने में जब घटना न घटे हम कैसे त्याग पाएंगे उसको ये कहना ये कहा एक प्रत्यक्षीकरण शक्यते आसुरी संपद पर प्रवृत्ति न शाचारो ना, ना, ना सुविद प्रवृत्ति सत्यमते देखो आसुरी संपत्ति से युक्त जो व्यक्ति होंगे प्रवृत्ति को नहीं जानते हैं शुभकर्म करेंगे प्रवृत्ति में जानते ही नहीं क्या है वो प्रवृत्तिमिवृत्तिम से कहा से निवृत्त होने वो भी नहीं जानते पाप कर्म से निवृत्त होने उनको पता नहीं होता पुण्यकर्म करना चाहिए वहां प्रवृत्ति भी नहीं है जानते ही नहीं और पाप कर्म से निवृत्ति होना चाहिए वहां भी जानते ही नहीं क्या करेंगे लोग भी नहीं होते प्रवृत्ति मुझे निवृत्ति मुझे अशुभ कर्म प्रवृत्ति और अशुभ कर्मों से निवृत्ति असुराजना नदुह का दे असुरजन जो होते हैं ना जो आसुरी संपत्ति से उतर हो गए वो नहीं जानते लोग न विदु वित्ता विधु ऐसा है जानते नहीं जानते न सौषम केवल प्रवृत्ति निवृत्ति को नहीं जानते नहीं शुभकर्म प्रवृत्ति को नहीं जानते अशुभ कर्म से निवृत्ति को नहीं इतने मात्र नहीं न सौषम शुद्धता भी नहीं उनके जीवन में न सौषम ना आचार आचरण भी नहीं उनमें न सत्यम तो शुद्ध है असत्य भी नहीं उनके मुख में कोई सत्य भी नहीं है हमेशा मित्रवासी होते हैं जो असुर संपत्ति वाले लोग होते हैं ऐसे लक्षण होते हैं उनको उनमें ऐसा होता है यदि हमारे में है ऐसा तो हम असुर हैं हमको त्याग न सावधानी यही देखनी है हम दूसरे की तरफ देखे अपने तरफ देखे हमारे भी कमी तो नहीं गई प्रवृत्तिमचा निवृत्तिमचा चा निवृत्ति में चा जैसे दुर्योधन के बारे में है जाना भी धर्मम नवृत्ति जाना धर्मम नये निवृत्ति के नी दे नहीं हृदि देना यथा बोलता है भगवान श्री कृष्ण बोलता है मैंने भगवान श्री कृष्ण अंतिम दूत बन के गए भाई कम से कम पांच गाँव दे दो उनको पांच भाई हैं पूरे राज्य देना था चौदह वर्ष वनवास पूरा कर लिया है तो गुप्तवासी पूरा कर लिया है जो प्रण था पूरा कर लिया उन्होंने अब उनका राज्य देना चाहिए ना तो कम से कम पांच गांव, दो पांच भाई है तो पांच एक एक गांव दे दो तो बाकी तुम भी रुको तब भी बोलता है सुच्च अभ ग्रम में बिना युद्ध न के स्वभाव ये कृष्णा मैं सुई के लोग के बराबर भी नहीं दूंगा युद्ध के बिना यदि हिम्मत हो तो आए लड़े ऐसा बोला फिर यही शब्द बोलता है जाना भी धर्मम रचवे प्रवृत्ति मैं धर्म को जानता हूं धर्म तो यही बोलता है कि देना चाहिए राज्य उनको किंतु तो मेरी प्रवृत्ति वहां नहीं होती जाना मैं धर्मम रचवे निवृत्ति दूसरे का राज्य हड़पना अगर मैं ये भी जानता हूं मेरी निवृत्ति नहीं होती वहां से केना भी देवे ने देवता बैठा हुआ है हृदय अहंकार बैठा हुआ है मेरे केना भी देवे ने हृदय जैसा मुझे नियुक्त करता है वैसे भी करता हूं वो जैसा लगा देता है मुझे अहंदारू भी देव मेरे वहां एक तो जैसा मुझे जोड़ देते हैं उसमें लग जाता हूं धर्म को जानता हूं प्रवृत्ति नहीं हो रही मैं वहां अधर्म को भी जानता हूं मेरी निवृत्ति होती ना वहां से कोई देवता बैठा है भितर केदार भी देवे ने ना हृदय यथा नहीं उतर तो से तथा देवता बैठा हुआ है भीतर जैसा मुझको जो लगा देता वैसे करता हूँ दुर्धन का समझा तो आश्रीजन ऐसे होते हैं प्रवृत्ति निवृत्ति असुराजनादिव कहा असुरजन नहीं जानते प्रवृत्ति कोई भी नहीं जानते निवृत्ति माने धर्म के प्रवृत्ति होनी चाहिए उसको जानते ही नहीं वो अधर्म शरीर वृत्ति होनी चाहिए उसको भी नहीं जानते शुद्धता भी नहीं उनकी जीवन में न मन शुद्ध है न शरीर शुद्ध है नचार आचरण भी नहीं है मनुष्य का कैसे आचरण होना चाहिए वो भी नहीं होते न सत्यम थे शुभते थे सत्यतम भी नहीं है सत्य भाषण भी नहीं होता उनमें हमेशा झूठ बोलना कहा समय हो गया है यही रखते हैं ठीका से फिर देखें भाषण ठीक है फिर करें ओम पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण देव